गीता तत्व चिंतन स योगी परमोमत दो समाधि के दो स्तर संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात उपर्युक्त साधना प्रणाली में सिद्धि के फल फलस्वरूप योगी का चित्त संकल्प के अभाव से विक्षेप रहित होकर शांत हो जाता है यही सत्व गुण में स्थिति है इससे रजोगुण की भी शांति होती है रजोगुण ही आसक्ति लोभ कामना तृष्णा आदि को जन्म देकर शरीर और मन को चंचल बनाता है फिर उसके भीतर की आलस्य प्रमाद मोह दुर्गुण दुराचार रूपी तमोगुणी वृत्तियां भी नष्ट हो जाती हैं और इस प्रकार वह निष्पाप हो जाता है इस तरह रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण में स्थिति प्राप्त होने के फलस्वरूप योगी ब्रह्म भाव में दृढ़ रूप से स्थित हो जाता है उसे यह अनुभूति होने लगती है कि मैं देह नहीं ब्रह्म हूं इस अनुभूति के फल स्वरूप व फलस्वरूप सुख का ही अधिकारी होता है उत्तम सुख का तात्पर्य है सात्विक सुख कुछ व्याख्याकारों ने इसे संप्रज्ञा समाधि का स्वरूप माना है यह योग की चरम स्थिति न होकर उससे एक सोपान नीचे है अगले श्लोक में योग की चरम स्थिति का वर्णन किया जा रहा है युंजन्यव सदात्मान योगी विगत कल्मशह। सुखेन सुख वह पाप रहित योगी इस प्रकार अपने आप को निरंतर परमात्मा से युक्त करते हुए अनायास ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है कतिपय व्याख्याकारों ने इसे असम अथवा निर्विकल्प समाधि का स्वरूप माना है चौबीसवें से छब्बीसवें श्लोक तक में वर्णित साधना पद्धति का अनुवर्तन करते हुए पहले योगी तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर कर सत्वगुण में स्थित होता है इसका वर्णन पूर्व श्लोक में किया गया है तत्पश्चात साधना में निरंतर लगे रहने पर वह अनायास ही अंतिम सोपान पर जा पहुँचता है और ब्रह्म संस्पर्श रूप अक्षय असीम अनंत आनंद का अधिकारी बन जाता है व्याख्याकारों ने ब्रह्म संस्पर्श की व्याख्या तरह तरह से की है कोई उसका अर्थ ब्रह्मानुभव करते हैं तो कोई ब्रह्म तादात्मिक। आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं ब्रह्मणा परेण संस्पर्शो यस्य तद् ब्रह्म संस्पर्शम अर्थात जिसका परब्रह्म से संस्पर्श है संबंध है वह ब्रह्म संस्पर्श है श्रीधर स्वामी के अनुसार उसका अर्थ है अविद्या निवर्तक साक्षात्कार अर्थात अविद्या की निवृत्ति करने वाला साक्षात्कार कुछ लोगों की दृष्टि में यह जीवन मुक्ति की अवस्था है